शिव पुराण रुद्र संहिता वह सब सुनकर भक्त भगवान शंकर ने नारद जी से जो अपने शिव की ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारण को नहीं जानते थे और अपने विवेक को भी खो बैठे थे कहा रुद्र बोले तात नारद तुम बड़े विद्वान हो धन्यवाद के पात्र हो परंतु मेरी यह बात ध्यान देकर सुनो अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना विशेषतः भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करना तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए तुम मुझे विशेष प्रिय हो इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ और इसे न कहने की आज्ञा देता हूँ क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए ही मेरे अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कह कर संसार की करने वाले भगवान रुद्र होकर वृत्ता को शिक्षा दी, अपने वृतांत को गुप्त रखने के लिए उन्हें समझाया बुझाया परंतु वे तो शिव की माया से मोहित थे इसलिए उन्होंने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हित नहीं माना तदनंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने कहा पिताजी मैंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन किया और सारा कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया परंतु नारद जी शिव की माया से मोहित थे अतः उनके चित्त में मध का अंकुर जम गया था उनकी बुद्धि मारी गई थी इसीलिए नारद जी अपना सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहाँ से शीघ्र ही विष्णुलोक में गए नारद मुनि को आते देख भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र आगे बढ़कर उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया मुनि के आगमन का क्या हेतु है, है इसका उन्हें पहले से ही पता था नारद जी को अपने आसन पर बिठा भगवान शिव के चिरनार का चिंतन करके श्री हरी ने उनसे पूछा भगवान विष्णु बोले तात कहां से आते हो यहां तुम्हारा आगमन हुआ तागम श्रेष्ठ तुम धन्य हो तुम्हारे से मैं पवित्र हो गया भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मध से मोहित होकर अपना सारा वृत्त बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया तत्पश्चात श्री विष्णु बोले मुनिश्रेष्ठ तुम धन्य हो तपस्या के तो भंडार ही हो तुम्हारा हृदय भी बड़ा उदार है मुने जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं तुम तो नैश्ठिक ब्रह्मचारी हो और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हो फिर तुम में काम विकार कैसे आ सकता है तुम तो जन्म से ही निर्विकार तथा तो शुद्ध बुद्धि वाले हो श्री हरि की कही हुई ऐसी बहुत सी बातें सुनकर मुनिशिरोमणि नारद जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले नारद जी ने कहा स्वामीन जब मुझ पर आपकी कृपा है तब बेचारा कामदेव अपना क्या प्रभाव दिखा सकता है ऐसा कहकर भगवान के चरणों में बस्तक झुकाकर इच्छानुसार बिचरने वाले दारद मुनि वहाँ से चले गए